आवाज की दुनिया के दोस्तों फुर्सत के पलों में एक बार फिर लहराया है कविता का सागर कह रही है एक लहर अपनी कहानी हम शब्दों के व्यापारी हैं, हम शब्दों के व्यापारी हैं शब्द बेचते हैं बोलो खरीदोगे हमारे शब्दकोश में सच्चाई बिकती है हमारे शब्दकोश में सच्चाई बिकती है निर्वसन होकर क्या तुम इसे खरीदकर अपने विचारों के कोश में रखकर ईमानदारी का वसन पहनाओगे जवाब दो जवाब दो हम तुम्हारा जवाब सुनने के लिए व्याकुल हैं ये जवाब तुम्हारा चरित्र है और हमारा अधिकार अगर तुम्हारा जवाब हाँ है अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो हमें खुशी है। हमें खुशी है कि तुम अभी भी जी रहे हो शब्दों को विचारों में घोलकर पी रहे हो और और यदि तुम्हारा जवाब ना है तुम बिना कोई सवाल किए आगे बढ़ जाओ यहाँ तुम्हारे सवाल की भी कोई अहमियत नहीं है चलते जाओ असत्य की राहों पर जितना खरीद सकते हो खरीद लो सफेद पोशाक में लिपटा हुआ सफेद झूठ तुम्हारा यहाँ झूठ जीवन को नया रूप देगा विचारों को नव स्वरूप देगा आधुनिकता का दलदल बढ़ता जाएगा को विचारों सहित तुम इसमें फंसते चले जाओगे तब तब एक मोड़ पर फिर मुलाकात होगी हम शब्दों के व्यापारी से कुछ निराशा लिए तुम पूछोगे तुम पूछोगे क्या हमें शब्द बेचोगे तब हमारी बूढ़ी आंखें चमक उठेंगी और कांपते का उठेंगे यही तो हमारा कर्म है जी हाँ यही तो हमारा कर्म है खुश हो जाओगे तुम खुश हो जाओगे तुम हमारे इस कर्म पर लेकिन लेकिन तब तक तुम्हारे हाथों में जाते ही सच्चाई झूठ के हाथों बिक जाएगी आज बने हैं हम शब्दों के व्यापारी कल बनोगे तुम व्यापारी हमारी तरह तुम भी कहोगे सच्चाई बिकती है बोलो खरीदोगे कब तक चलेगा कब तक चलेगा ये क्रम कुछ तो बदलाव लाओ कुछ तो बदलाव लाओ सच्चाई को झूठ का नहीं सच का आईना दिखलाओ सच का आईना दिखलाओ। ऐसी ही विचाराधीन कविताओं के साथ कविता की लहरें उठती रहेंगी मुलाकात होगी फिर कभी फुर्सत में आपकी दोस्त भारती परिमल